go to the यात्रीलोशंपत्र किंचन चिक्षण विश्वापण विचित्रिकलाकाश सुषमा विश्व सकलाफलास्गत एक कर्म होता है लौकिक जैसे आपकार खाना बनाकर जो काम कर व्यापार कर इसको लौकिक काम होता है फल भी लौकिक होता है कारखाना खोलने का फल स्वर्ग मिलना चाहिए लोगों की भलाई हो अपनी भलाई हो उसमें यदि निशुद्ध कर्म करेंगे उससे जरूर अकृष्ट बनेगा अपूर्व की उत्पत्ति हो जाएगी और नरंतन और उसमें भी यदि बीच बीच में पीहित भी, भी करते रहेंगे अपने अधिकार के अनुसार यदि पूर्वक अर्थिक समर्थो विद्वान शास्त्र उसमें भी जो जगे जा करेंगे उसका अदृष्ट उत्पन्न होगा स्वशी प्राप्ति होगी परंतु उसका फल लौकिक है किसी भोग में उसका फल मिलने के लिए आप फैक्ट्री बनाओ इस जीवन में, में और ये चाहें कि इसका फायदा अगले जन्म में हो तो अगले जन्म में फायदा उठाने के लिए फैक्ट्री में छोड़ी जाती इसी जन्म में फायदा उठाने के लिए तय कर अभी एक होता है यज्ञशाला में अधिकारी पुरुष शास्त्रोक्त समिति के अनुसार ठीक समय पर ठीक पुरोहित के द्वारा मंत्रों मंत्रोच्चारा और संकल्प से लेकर के अवद स्नान पर जन यदि वो सांगो पांगो संपन्न हो जाए तो उससे अदृष्ट की उत्पत्ति होती है आपको स्वर्ग मिलेगा अगला जन्म सुधर जाएगा लौकिक कर्म का फल होता है इसी जन्म में दृष्ट फल और अलौकिक स्वर्धिक साधन का जो अलौक अलौकिक स्वर्ग आदि फल का जो अलौकिक साधन है शास्त्रोक्त फल का शास्त्रोक्त साधन क्योंकि लौकिक कर्म का उसके साथ संबंध नहीं होता है तो शास्त्रोक्त धर्म से अदृष्ट अगले जन्म के लिए और मरने के बाद के लिए फल के उत्पत्ति और भगवान की जो भक्ति होती है वो धर्म के समान नहीं करते धर्म में और भक्ति में कोई बराबरी क्योंकि तो धर्म में सिर्फ करने वाले का बल होता है और भक्ति में जिसकी भक्ति की जाती है उसका भी बल होता है धर्म के बल पर आप चाहे जितने ऊंचे उठे जब धर्म का पेट पूरा हो जाए, जाएगा आप चाहे जितने जोर से ऊपर फेंके जब उसकी ताकत खत्म हो जाएगी तो वो धरती पर करेगा इसी प्रकार धर्म के बल पर आप चाहे जितना अपने को ऊपर उठाए वहाँ से नीचे खाना करता है लेकिन भरती में ऐसा नहीं है क्यों नहीं है कि इसमें भगवान का भजनीय भगवान का दल है तो स्वर्ग से तो गिरना है परंतु तो वैकुंठ से गिरना नहीं होता जो नहीं होता तो वहां भगवान का अनुग्रह है अपने कर्म से तो बैकुंठ में हमेशा नहीं रह सकता लेकिन भगवान की कृपा से हमेशा रह सकता वो कृपा है। परंतु वहाँ बैकुंठ में भी भगवान का एक छत्र साम्राज्य है तो भक्ति के बल पर कोई चाहे कि हम हमेशा यहाँ रहेंगे तो उससे भगवान की स्वतंत्रता में बाधा आती है इसलिए वहाँ गए हुए को भी मुक्त को भी भगवान बद्ध बना देते हैं गिरा करते हैं जैसे जय भगवान बद्ध को भी मुक्त कर देते हैं जैसे अजामित है। भक्ति तो के सिद्धांत में बंधन और मुक्ति दोनों भगवान के पराधीन है जिस पर उनका अनुग्रह उसकी मुक्ति चाहे वो पापी से पापी और उनकी इच्छा हो तो मुक्त से मुक्त को भी बंधन में डाल सकता है जय श्री जय जय वैकुंठ में कितना ऐश्वर्य है इस बात का यदि आप अनुमान लगाना चाहें तो व्यतिरेक दृष्टि से अनुमान लगा सकते हैं व्यतिरिक दृष्टि क्या होती है जैसे जय विजय वहाँ से गेर देख पड़े वैकुंठ तो वो घर है आप सौर गए तो कितने के ऐश्वर्गशाली हुए कि पहाड़ों ने अपनी मणि मणि प्रकट कर दी नदियों में दूध दही अति धारा बनने लग गई सूर्य चंद्रमा उनके अधीन हो गए और इंदिरादी देवता उनकी स्तुति करने लगे कल्पो तक कल्प पर्यंत नहीं कल्पो तक हिरण्यक्ष की जो आयु की हिरण्य चुर्थ थी वो उस कल्प में पैदा नहीं हुआ था जिस कल्प में पाताल में से पृथ्वी को निकाल के ले आया बरा तो निकाल के ले आया बड़ा तो कल्प में पैदा नहीं का तो प्रारंभ ही हुआ पृथ्वी को निकालने के बाद वो तो उस समय लड़ने के लिए तैयार था वो बड़ा कल्प का वो था ही नहीं वो तो उससे पूर्व किसी कल्प में पगड़ा हुआ था हिरण्य हिरण्यू और और समुद्र में विहार कर रहा उसको मालूम हुआ कि हमारी प्रतिविधि लिए जा रहे हैं आप भागवत तो अपने मन को पढ़ के कुछ समझ भेज सकते हो वो पंडिताई की बात नहीं है। कब हुए दीदी कब हुए, हुए कश्य कब पैदा हुआ है हिरण्यौर हिरण्य का चुपू और बड़ा बजराज जब भर्ती लेने गए तो तो तब वो थोड़ा ऐसा युद्ध किया उसने कब पैदा हुआ था वो तो बड़ा कल्प का नहीं था तो इतना ऐश्वर्यशाली वो तो पुरुष होता है जो बैकूंठ से गिरा दिया जाता है तो जो लोग वैकुंठ में रहते होंगे उनके पास कितना ऐश्वर्य कितनी आयु कितना भोग कितना सुख होता होगा इसकी कल्पना आप तो क्या भक्ति का फल मरने के बाद बैकुंठ में जाना ही है नहीं भक्ति तुर्ष्ट है। जिस समय हम भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं प्रेम से और भगवान का स्मरण करते हैं हृदय में भगवान की भक्ति आती है और एक मोर की सात दिख जाए, मोर की बात को सब लोग देखते हैं पर महाराज भगवान की भक्ति और हृदय में और मोर की सात दिख जाए तो बिल्कुल दूसरी हो जाती है अग्रे नीचे शिखंड खंड बचरा उत्तम कुमाल बसो झुंझा नाम सुबिलोकनाश्रम परिक्रोच थे मूर्ची का दाना बिग बाजार में बिकता है लोग उसके आभूषण पहनते हैं काम में पहनते गले में पहनते हैं सोना तौलने के काम में तो देते दे हैं हीरा मोती तौलने माता रश्मि के सामने रहती आगे आ जाए आपके तो डॉक्टर की दशा क्या हो जाती है आंखों में आंसू साष्ण कृष्ण तो उस समय जो आंख में आंसू आते हैं शरीर में रोमांच होता है जो कंठ गदगद होता है उस समय मनुष्य आनंद में मग्न हो जाता है तो भक्ति से लौकिक आनंद भी मिलता है और पारलौकिक आनंद भी मिलता है कृष्ण दृष्टाकृष्ट फल भक्ति है। भक्ति इस लोक में भी सुख देती है और परलोक में भी सुख देती है आपको अपना दुश्मन भूल जाए और आप प्रेम में मदन हो जाए आप जिसकी मुहब्बत में रो रहे हैं वो भूल जाए और भगवान के संयोग के आनंद में डूब जाए सब होगा जीवन में महसा हो जाते हैं बच्चे नंजलिना नटेन सिरसा मयने गयनो क्षीरवास्थुण निचरणार्दुगल्नामृता स्वामीना सरसी सतत संपित हाथ जुड़े सिर झुकाओ सारे शरीर में रोमांच हो कंट का स्वर गदगद आंखों से आंसू गिर भगवान का बरड़ा रवन मिजाज जल में जल में जल में जलक रहा तो तो की दसो उंगलियों में से आपको शायद मालूम नहीं होगा भगवान की बीच भी देखती है जैसे हम लोग आग से आगे की ओर देखते हैं वैसे भगवान सिर्फ आगे की ओर नहीं देखते हैं जैसे हम लोग बगल से कान से सुनते हैं तो भगवान ने सुनते उनके पाँव भी सुनते हैं बीच भी सुनते उनके पाँव भी स्वाद लेते हैं पीठ भी स्वाद लेती है उनके रोम रोज को तो सुगंध आती है स्वाद आता है सुंदरता दिखती है संगीत सुनाई करता है कारण क्या है की तो उनके चिन्हय शरीर में ज्ञान में व्यवधान डालने वाली जड़ता नहीं है जहाँ ज्ञान में योगदान डालने के लिए जड़ता होती है वहाँ कहीं से सुनाई पड़ता है कहीं से दिखाई पड़ता है कहीं से सुनाई पड़ता है कहीं से स्वाद आता है जहाँ शरीर में बाधा डालने के लिए जरूरत नहीं होती है जिससे इंद्रियाणी निखिले इंद्रिय प्रतिम भगवान की सारी इंद्रिया सारी इंद्रियों की वृत्ति ऐसी उनकी त्वचा सुनती है देखती है सकती है है, सुनती है जिससे इंद्रियाण निचले इंद्रिय वृत्ति आप भगवान के शरीर को कैसा समझते हैं, अपने शरीर ऐसी तो। तो निर्माया बोलते हैं देह के ही विभाग हो यम ईश्वरी न प्रवर्तक ये देह है और ये देह जीवात्मा है जीवात्मा एक अलग है देह अलग है मनुष्य के शरीर में से जीवात्मा निकल के ईश्वर के शरीर में से जीवात्मा निकल के नहीं जाता क्योंकि वो तो मात्र ही है ईश्वर के शरीर की कुछ कुछ होती है परमानंद जब ईश्वर का स्पर्श होता है ध्यान होता है नो जाने जनयन नभूर बटनक क्रीड़ा चमत्कारि काम बाला चित्त धूल नवि नवीनों का भगवान की जो भक्ति है ये तो एक नवीन ग्रह है वो ग्रह नहीं है जो यज्ञशाला में जजमान और पुरोहित जीते हैं यज्ञशाला में है ग्रह जो होता है सोम होता है सोमरथ प्याले का नाम ग्रह ये सोमरथ का प्याला नहीं है ये हृदय के प्याले में रहने वाला भक्ति तो रस है भक्ति तो जिस समय आता है उस समय भी परमानंद और जीवन का इससे जो निर्माण होता है उसमें भगवत रस के आस्वादन की योग्यता आ जाने से कैत ही वो परमानंद में रहता है दृष्टादृष्ट द्रिश्ट फला रहते योगाभ्यास में अदृष्ट कर्म ही तीन प्रकार का होता है शुक्ल कृष्ण शुक्ला कृष्ण अशुक्ला कृष्ण सफेद कर्म काला कर्म मिश्रित कर्म ये कर्म तीन तरह का होता है योगाभ अंतर्भुक्तता का आदन करने वाला है में समाधि लग गई शष्टा का स्वरूप में अवस्थान हो गया मंगल नहीं तो फिर जोगक्रस्ट जोगी का पुनर्जन्म होना जोग का फल नहीं है योगक्रमिकता का फल म श्रीमतांगेह जो वक्त कष्टो बुझाए धनी के घर में पैदा होता है लेकिन उस धनी के घर में जो भी पैदा होता है जिसका आचरण प्रदेश सब धनियों के घर में ये तो आपको तो मालूम होगा कि धन अलग चीज है और सुख अलग है और ऐसे सैकड़ों धनियों को जानते हैं जो सुखी नहीं किसी का भाई से झगड़ा है किसी को पत्नी पर शंका है किसी की काफी का बात नहीं मानता है और किसी के पास पैसा तो है पर मन के अनुसार भोग करने की शक्ति नहीं है किसी को डर लगा रहता है धनी होने से कोई सुखी है ऐसा सोचना गलत है अच्छा और कोई कोई ऐसे सुखी होते हैं जिनके पास बिल्कुल धन नहीं है और आनंद से सोच रोमांचन चमत्कृ मग्न है इतिहास में यदि समाधि सिद्ध नहीं हुई सिद्धियों में पड़ गए कई आसमान में से नोट के बंडल निकालने लगे रूप निकालने लगे कई आसमान में उड़ने लगे कहीं पानी पर चलने लगे मछली की तरह पानी पर चलने लगे चिड़िया की तरह आसमान में उड़ने लगे जादूगर घर की तरह दूसरे के घर की चीज मंगाने लग गए तो बिल्कुल नोट के बंडल भी दूसरे के घर से होते है लेबर भी दूसरे के घर पे होते हैं, गाड़ी भी दूसरे के घर पे होते है काम में चुकाओ तो चोरी का माल किसी न किसी में बना हुआ है इसका नाम योग नहीं है ये योगा नहीं है जो सभा में नुमाइश की जाती व्यायाम का नाम योगा नहीं है सिद्धि और काबिल से रफ्तार होकर के विवेक अपराधी होकर के समाप्त कह दिया कि सब ब्रह्मी ब्रह्म है उसके विवेक वैराग्य का सज्जन हासिल न वो देश से विवेक करके अपने को अलग कर सकेगा और न तो संसार के विषय भोग से उसको वैराग्य होगा पहले देश से अपने को अलग करो विवेक करके नहीं करोगे ध्यान ब्रह्म है तो विवीक करने की जरूरत ही नहीं और त्याग भी ब्रह्म है भोग भी ब्रह्म है तो वैराग्य की जरूरत ही नहीं किसी भी प्रख्या हो के असम प्रख्या समाधि लग के दृष्टन अपने स्वरूप में स्थित हो जाए वेदांत में श्रवण मनन निधिहासन का फल न दृष्ट है न दृष्टा दृष्ट है न अदृष्ट है दृष्ट द्रिश्ट मन प्रत्यक्ष में जो लौकिक फल मिलता है सो नहीं है श्रवण और जो स्वर्ग में वैकुंठ में मिलता है सो दे ये जो अविद्या रूप अपरोक्ष है हम आत्मान ब्रह्म न जाना मैं अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म ही जानता अपरोक्ष है वो ये प्रत्यक्ष नहीं है अविद्या खटपट के समान प्रत्यक्ष नहीं है और स्वर्गादि के समान परोक्ष भी नहीं है ये सो को स्पष्ट रूप से भाजती है हम आत्मान ब्रह्म न जाना काम होता है स्त्री पुरुष के लिए क्रोध होता है शत्रु के लिए मोह होता है संबंधियों के सुख को को होता है आत्मा सुख अहम सुखी एवं दुखी दि आवासभाष की प्रत्यक्ष होते हैं इंद्रिय भाष के होते हैं काम क्रोध आदि जो है वो सबक वृत्ति तो है परंतु अपरोप अज्ञात अज्ञात इनके नहीं होती काम क्रोध को कोई आलि में रखते नहीं आता जब होते हैं जब सिर्फ सवार हो जाते और आत्मा उससे मिल जाती है व्यस्त हो जाते हैं हो जाते हैं अभ्यास हो जाता है तब काम क्रोध भी नीचे और जब अभ्यास हट जाता है उनके साथ तो वो पूरे सुख दुख ये विषय के प्रकार काम क्रोध सभी विषय है और सुख दुख सभी विषयक नहीं होते। काम क्रोध में शत्रु मित्रादि का प्रकाश होता है सुख दुख में शत्रु मित्रादि का प्रकाश नहीं आ, आ, आ, होता अविद्या आत्मा में नजर वाली ये अज्ञान अपरोक्ष इसकी निवृत्ति के लिए श्रवण मनन विदिद लापी अपरोक्ष हो गई श्रवण मनन निधित आतंक का फल फैक्ट्री बनाना नहीं और श्रवण मनन निदित आतम का फल दान व्रत नहीं है नरक स्वर्ग नहीं है जन्म नहीं है इसी समय जो अध्याय है हाई पीड़ा दे रहा है अपने को बाकी पीड़ा हो रही है चित्त में हाय हाय मैं जानता ही नहीं कि मैं कौन आपको तकलीफ बहुत होती है मेरे स्त्री के मन में क्या है तो इसका हमको पता नहीं चलता हमारे पति के मन में क्या है तो इसका पता नहीं चलता लेकिन मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ इससे बढ़ करके अज्ञान और क्या हो सकता है मैं दूसरे लोगों के पुत्रों को समझाने पर काम और अपने आप को न पहचानू कि वेदी अत सत्यमस्ते जब इस जीवन में आपने अपने आप को जान लिया तो आपका जीवन सच्चा है ना माती मादी यदि जीवन में आपने अपने आप हाँ को नहीं जाना तो जो कुछ पाया उसको भी नहीं पाया जो कुछ किया जो भी नहीं किया क्योंकि तो आप जानते ही नहीं कि आप कौन हैं, आपके साथ वो जुड़ेगा की नहीं जुड़ेगा मिलेगा की नहीं मिलेगा आपको तो कुछ पता नहीं है नी हमारे यहाँ प्रावृता जल्द के आपका दृष्टिकोण कुहाते अंधकार से अज्ञान से आज छन्न है आपकी नज़र सच्ची नजर नहीं है सच्ची नजर दल द्रव्य माना पर्यंती उठा अंधे नहीं अबाना यथा अंधा अंधे के पीछे अंधा चल रहा पता ही नहीं मैं कौन कैसा सुनते हैं एक भोजन की चर्चा हो रही थी तो अंधे से किसी ने कहा कि खीर खाने में बहुत बढ़ जाए और अंधे ने खीर को परूर देखा नहीं उसने पूछा भाई खीर कैसी होती है उसने कहा सफेद सफेद होती है की बनती है सफेद सफेद सफेद कैसा होता है अंधे बेजी बता देता सफेद कैसे अरे भाई गांधी जी के पहले लोग जैसा शादी वजह से पहनते टोपी लगाते थे सफेद ऐसी सफेद की होती है? अच्छा तो वो गांधी टोपी कैसी होती है कमीज कैसी होती है जैसे बगुला, एक एकदम स्वच्छ बगुला कैसा होता है तो उसने अपना हाथ टेढ़ा करते अच्छा तो खीर ऐसी होती है खीर किसी को बोलते हैं टीढ़ी खीर हम जताऊंगा जो अपने आप को रुचि समझता है वो क्या समझेगा संसार क्या समझेगा दूसरे को वो क्या समझेगा ईश्वर को कैसे ईश्वर की खुशी होती है कैसे परलोक होता है कैसे पुनर्जन्म होता है अपने आप के बारे में कोई तो जानते ही नहीं है इसलिए ये दुख दृष्ट दुख है दृष्ट दुख दृष्ट मृत्यु दृष्ट अज्ञान सबसे बड़ी मौत है ये अपने जीवन में प्रमाद, अज्ञान अविद्या और ये अपरोक्ष है उन्होंने अपने आप को मालूम करती है और ये अगर आपको तकलीफ नहीं देती तो दुनिया में कोई तकलीफ आपको मिले कोई आश्चर्य मिले इस तकलीफ को इस अज्ञान के सुख को करने के लिए श्रवण मनन मनंद होता है उसका फल न तो धन मिलना है ना भोग मिलना है ना स्वर्ग मिलना है ना बैकुंठ मिलना है ना अगला जन्म मिलना है उसका फल पुरान श्रव सम अज्ञान की निवृत्ति और परमानंद मोक्ष शांति तो तो अब कल होगी वाली